चाणक्य सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से आदमी बड़े से बड़ा कठिन काम भी कर सकता है इस बात का उदाहरण हमें चाणक्य के जीवन से मिलता है इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था ये विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले थे ये बड़े विद्वान थे और राजनीति के अच्छे ज्ञाता थे एक बार वे घूमते फिरते राजा महापद्म नंद की राजधानी पाटलिपुत्र जा पहुंचे राजा महापद्म नंद के महल में उस दिन कोई आयोजन था जिसमें दूर-दूर से प्रतिष्ठित विद्वानों को भोजन करने के लिए बुलाया गया था विष्णुगुप्त चाणक्य भी उसी समय राजमहल के द्वार पर पहुंचे द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा आप कौन हैं महाशय कहां जा रहे हैं हम दूर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से आए हैं हमारा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य हम महाराज महापद्मनंद से मिलना चाहते हैं महाराज ने क्या इतनी दूर तक्षशिला तक भोजन का निवता भेजा था खैर जब भोजन के समय आ ही गए हैं तो इन्हें भी वहां भेज देता हूं महाराज अभी कुछ देर में इधर आते ही होंगे श्रीमान आप कृपया उस सामने वाले कमरे में जाकर सबके साथ भोजन ग्रहण करें नहीं हम भोजन नहीं करेंगे मात्र महाराज नंद से मिलना चाहते हैं हम इसी कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करेंगे किंतु ब्राह्मण देवता यह तो महाराज का मंत्रणा कक्ष है यहाँ वे मंत्रियों और गप्त चरों के साथ मंत्रना करते हैं यहाँ किसी और का आना मना है किसी और का आना मना होगा चानक का नही you हम यहीं उनकी प्रतीक्षा करेंगे हाँ यह उची कुरसी आराम धे लगती है चलो कुछ दिर यहीं आराम कर low वास्तवे बड़ी आराम दे मेरी थकी हरी देखो बड़ा सुख मिला नंद की जय हो हाज राज गाज ने बहुत थका दिया चल कर मंत्रना कक्ष के सुखत सिंघाशन पर बैठता हूं अरे यहां तो पहले से ही कोई विराजमान है क्या ठाट से सो रहा है दारपाल जी महाराज यह हमारे मंत्रना कक्ष में कैसे आया कौन है यह जी वो जी महाराज ये तक्षशिला के चाणक्य हैं आपसे मिलना चाहते थे मुझसे मिलना चाहते थे तो ये ढंग है मिलने का अपराध क्षमाहु महाराज मैंने इन्हें मना भी किया था मगर ये कहने लगे कि मैं इसी कमरे में महाराज की प्रतीक्षा करूंगा ये प्रतीक्षा कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं ए ब्राह्मण अरे कौन है रे सोने क्यों नहीं देता कि अभी तेरे सोने की व्यवस्था करता हूं जोोटी पकड़ कर यहां से बार भी क आता हूंदष्ट रा तो साहस छड़कच की शिखा को हाथ लगाया तूने हो तो तूहे संम्राट महापद नंद है अपने शक्ति का इतना अभिमान थुले मैं अभी प्रतति करता हूं जब तक तेरा और तेरे वंश का समूल नाश नहीं करूंगा तब तक यह शिखर नहीं मानूंगा कहने को तो कह गए चाणक्य मगर इतने बड़े सम्राट का नाश करना क्या हंसी खेल था और सम्राट भी कैसा जिसके पास अपार धन संपत्ति थी अनगिनत हाथी घोड़े और सैनिक थे उसकी ऐसी विशाल सेना की कहानियां सुनकर विश्व विजय के लिए निकला सिकंदर भी पीछे हट गया था उसने राजा ननद से युद्ध नहीं किया ऐसे साम्राज्य को गिराने का बीड़ा उठाया था एक दरिद्र ब्राह्मण ने लेकिन जब बीड़ा उठा ही लिया तो कुछ तो करना ही था कैसे करें क्या करें इसी चिंता में वे एक दिन इधर-उधर घूम रहे थे क्यों उन्होंने देखा कुछ बच्चे इकट्ठे होकर बड़ा रोचक खेल खेल रहे हैं खेल में एक बच्चा राजा बना हुआ है और बाकी बच्चे उसके दरबारी कोई मंत्री कोई सेनापति तो कोई नगर प्रमुख झाड़ करके वहीं खड़े होकर उनका खेल देखने लगे अवधान महाराज चंद्रगुप्त पधार रहे हैं कहिए है महामंत्री आज दरबार में क्या-क्या समस्याएं हैं अरे भाई चंद्र ये जो वी है ना इसने कल बगीचे से अमरूद चुराए और ये बात करने का कौन सा ढंग है महामंत्री हम यहां राजा हैं चंद्र नहीं अगर आप इतनी सी बात भी याद नहीं रख सकते तो व्यर्थ ही महामंत्री बने हैं अरे हां हां महाराज बड़ी भूल हो गई क्षमा करें तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस वीरू ने कल फिर वही अब आप हमारे प्रधान सेनापति वीरसेन का नाम बिगाड़ रहे हैं क्षमा कर दीजिए महाराज यह जीव है ना यूं ही फिसल जाती है और सब गड़बड़ कर देती है तो हुआ यह कि सेनापति वीरसेन कल पड़ोसी राज्य पर हमला करके कुछ आमनूल लूट लाए लेकिन महाराज मैं लूट का माल ना तो इन्होंने महाराज की सेवा में उपस्थित किया और ना ही अपने सैनिकों में बांटा सारा का सारा माल खुद ही चट कर गए हम क्यों वीरसेन जी महाराज ये हम क्या सुन रहे हैं हमने आपको बुद्धिमान और बलवान समझकर अपना प्रधान सेनापति बनाया था आपने एक तो बिना हमारी आज्ञा के पड़ोसी राज्य पर हमला किया और फिर वहां से लूट कर लाई संपत्ति भी हमारे सामने उपस्थित नहीं की आप जानते नहीं कि यह कितना बड़ा अपराध है क्षमा महाराज बात यह थी कि आप यदि शत्रु से जीती हुई संपत्ति को अपने सैनिकों के साथ बांटकर खा लेते तो हम आपका पहला अपराध क्षमा कर सकते थे जो व्यक्ति ऊंचे पद पर होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नीचे काम करने वालों का पूरा ध्यान रखें उनकी रक्षा करें उन्हें सुख सुविधा प्रदान करें आपके इस अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा आपने आज्ञा शिरमराज जैसी आपकी आज्ञा अरे वाह इस बालक ने तो खेल ही खेल में बड़ी भारी नीति की बात कही <laughs> यही तो अच्छे राजा का लक्षण है कि अपने हित से पहले प्रजा के हित की सोचे महाराज चंद्रगुप्त की जय हो आप कौन हैं महोदय पथिक हूं महाराज आज की रात आपके यहां बिताना चाहता हूं यदि आपकी आज्ञा हो तो आज यहीं कहीं ठहर जाऊं अवश्य ठहरे विप्रवर महामंत्री जी सम्माननीय अतिथि के आने के कारण सभा यहीं समाप्त होती है हम अतिथि को लेकर अपने महल की ओर जा रहे हैं जैसी देव की आज्ञा आज की सभा अब संपन्न होती है आप लोग अपनी-अपनी समस्या लेकर कल इसी समय उपस्थित हों बालक चंद्रगुप्त चाणक्य को अपने घर ले गया वो अपनी मां के साथ रहता था उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और बेचारी मां किसी तरह अपना और चंद्रगुप्त का पेट पालती थी चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व के सभी गुण हैं इसलिए उसने चंद्रगुप्त की मां को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो चंद्रगुप्त को उसे सौंप दें वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए और वहां उसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया बालक मेधावी तो था ही बहुत शीघ्र उसने शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विधाओं में कुशलता प्राप्त कर ली उधर चाणक के ने एक छोटी मोटी सेना भी तैयार कर ली थी दुष्ट राजा नंद के अत्याचारों से दुखी जनता और कुछ छोटे राजाओं ने भी चाणक के और चंद्रगुप्त की सहायता की बस चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर सीधे पाटले पुत्र पहुँच गया। मगर कहां चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना और कहां मगत की अपार सेना? चंद्रगुप्त को बुरी तरह मुके खानी पड़ी उसकी सेना तितर-बितर हो गई चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक गांव में शरण ली कोई है कौन हो भाई क्या चाहते हो पथिक हैं बहन दूर देश जा रहे हैं रात हो गई है क्या यहां कहीं रात बिताने का आशरा हो सकता है ठीक है अंदर चले आओ अभी-अभी कुछ भात बनाया है बच्चों को परोस रही हूं अच्छा तुम भी कुछ खा पीकर यहीं सो रहो सुबह चले जाना तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद बहन ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदा सुखी और प्रसन्न रखे चलो बच्चों खाना परोस दिया है तुम लोग भी इधर ही बैठ जाओ हाजिर या ओई मां बारे बुद्धिमान सपूत तू भी उस चाणक्य ब्राह्मण जैसा अक्लमंद है हा? सीधा भात के बीचों-बीच हाथ डाल दिया अरे ये भी नहीं सोचा कि बीज का भात तो सबसे ज्यादा गरम होता है अरे किनारे किनारे से थोड़ा-थोड़ा खाते तो काहे को हाथ जलता बहम इस बात का चाणक्य किसे क्या संबंध है क्यों उसने भी तो ठीक ऐसे ही मूर्खता की ना हा? अरे भाई जैसे थाली के बीच में भात ज्यादा गरम होता है वैसे ही राज्य की राजधानी भी सबसे गरम जगह होती है उसे जीतना आसान थोड़े ही होता है पहले राज्य के बाहरी हिस्सों को जीतना शुरू करता धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता हुआ राजधानी तक पहुंचता तो उसे भी आसानी से जीत लेता सच कहती हो बहन इतनी छोटी सी बात समझ नहीं सका और अपने आप को बड़ा राजनीति का पंडित समझता है आज तुमने मुझे अपनी भूल का आभास कराया बहन तुम तो वास्तव में मेरे गुरु हो अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं मेरे पैर क्यों छू रहे हैं <laughs> क्या आप ही चाणक्य हैं हां बहन मैं ही वो मतमंद चाणक्य हूं ओ और अब तुम्हारी दी हुई शिक्षा से नंद वंश का समूल नाश करके जल्दी ही इस होनहार युवक चंद्रगुप्त को पाटलीपुत्र का राजा बनाऊंगा चमूत वैसा ही हुआ चाणक्य और चंद्रगुप्त ने फिर से सेना संगठित की और आसपास के राज्यों को जीतते हुए एक दिन नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक बड़े साम्राज्य के निर्माता होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए और इसमें उनके गुरु और मंत्री चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा सम्राट चंद्रगुप्त को तो दी ही साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी शिक्षाएं छोड़ गए अपने ग्रंथ में जिसे हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं जानक के अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार राजकुमारी प्रसाद अरुण माथुर मंजू मेनी जैमिनी कुमार वीरेंद्र सतीश महाजन प्रवीण शर्मा मनीष दत्त और कुणाल भट्ट संगीत निर्देशक दिनेश प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता ध्वन्यांकन नंद कुमार और केपी बाहुगुणा निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति ममता गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा अब सुनिए यह संदेश